अयं भावः इस श्लोक का भाव है आत्मा न परमातृ प्रमात बीच मन को मानने क्या जरूर इस पर बोल रहे हैं कि आत्मा तो प्रमाता है सर्वज्ञान का साधारण रूपेण प्रकाशन करने वाला है उसको किसी विशेष गुण दोष कोई मतलब नहीं गुण को भी प्रकाशन कर देता है दोष तो को भी प्रकाशन कर मन और इंद्रिया जो चीज पहुंचा देवे उसे गुण दोष हो नहीं देता है ना आत्मा गुण दोष को व्यवस्था नहीं करता है आत्मा तो सभी का समान रूपण प्रकाश जैसे सूर्य है, है? गुण दोषों का प्रकाशन करता है ना गंगा तट तो पे आप जानते हो वहां सूर्य केवल गंगा जी का ही प्रकाशन करेगा क्या वहां गंगा तट तो में जो लोगों ने गंदगी करा वो भी तो प्रकाशित होता है तो उसी प्रकार यहां पर भी कहीं सूर्यवत गुण दोष सबका प्रकाशन करने आत्मा जो है आपका कैसा है वह भी सर्वसाधारण है वह गुण दोष से विभाजन करने वाला नहीं है तो प्रमाता होने के नाते सर्वज्ञान साधारण ना चक्षुरादी नाम और चक्षुरादि गुण दोष को नहीं देखते चक्षुरादी क्या कर रहे हैं चक्षुरादी नाम रूपाधिज्ञान जनन मात्र चरित्व रूपा विज्ञान उत्पत्ति को मात्र करके वो चरित्त रूप ज्ञान पैदा कर दिया रस ज्ञान स्पर्श करके तो तो कर जा करके त्ञान इंद्रिया विश्राम को प्राप्त कर जाते हैं उनमें क्या गुण है क्या दर्ज है, क्या करना क्या नहीं करना ये सब इन चक्षरा इंद्रियों का काम नहीं है तो दोष विचार उपलब्ध मानस्य अन्यता अब विचार करो लेकिन हम देख देखने क्या देख रहे हैं संसार में हर एक वस्तु गुण दोष कर विचार करते गुण दोष का विचार उपलब्ध हो रहा है और कौन दिया चक्षु चक्षुरा इंद्रिया गुण दोष को देखती नहीं आत्मा गुण दोष को देखता नहीं फिर कौन देखा नहीं। बीच में कोई ऐसा चीज जरूर मानना पड़ेगा जो फेरा फेरी कर रहा है सारा काम यही होता है बिचौली ही गड़बड़ करते हैं तो बीच वाले होते हैं ना गड़बड़ वही गड़बड़ करते ज्यादातर देख लो यही होता है ना हर एक जगह कम जगह में क्या देखा जो बीच मर सेवा कर, सेवा करने वाले ओम मंडलेश्वर के कान खराब कर देते इधर का उधर झूठ बोल देंगे उधर इधर झूठ बोल देंगे और आग राहुल अब क्या करो? और आपको मिलने भी नहीं देंगे सीधा बात भी नहीं करने देंगे इतने क्षण होते नहीं तो वो कहेंगे महाराज जी ने कहा आपको वहां जाना है अब आप विश्वास करोगे सेवक है महाराज जी का तो बोल रहा है तो मानोगे आप वहां चले जाओगे आप तो चले काम पे और इधर जब महाराज ढूंढ रहे हैं तो कहेगा वो है नहीं आश्रम में कहा गया पता ही नहीं खराब हो जाता है खराब है नहीं कुछ कहीं भी चला जाता जब आएंगे तो डांट सुनोगे आप कहा गए थे आप कहोगे महाराज आपने कहा था आपने भेजा था उससे कब गए थे ओके मैंने निकाह नहीं तो झूठ बोलते हो उल्टा उनको डांट पड़ेगी नित्के न पट के सत बोलो तो फंसेगा तो चमचा ना वो वो गड़बड़ करता है बहुत जगह देखा हमने कई आश्रम में रहा ना बड़े लोगों के साथ मंडेश्वरों के साथ शंकराचार्य जी के साथ विरक्त मंडली में भी रहकर देखा विरक्तों के साथ जहां भी जाता हूँ मैं एक आ शन जरूर पैदा रहता है पता नहीं कहाँ से हर एक जगह पर मिलेगा तो फिर अंत हमने ये सोचता था एक दो घटना के बाद भाई ये तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा तुम अपने धैर्य को मत खो ये से कुछ भी करते रहते तुम अपने कर्तव्य करो अपन निष्ठा पर अपना अध्ययन करना है तो अध्ययन करो और जो तेरे से बनता है आसुर वृत्ति का विजय शुरू में जरूर होता है कब तक विजय टिकेगा आप देवी वृत्ति में बने रहो देवी शक्ति को अपनाए रहोगे तो भगवान खुद आपको साथ देंगे और रात का विजय होगा आसुरी शक्ति परास्त हो जाएगा की परीक्षा लेते पहले आसुरी शक्ति को विजय प्रदान करते भगवान और आपको हराते रहते आपको परेशान होने देते लेकिन आप अपने धैर्य को नहीं खोएंगे तो अंत में क्या होता है आपका जीत होगा वो जो आसुरी वृत्ति वाले वो तो अपने आप छोड़ के भाग लेंगे कहीं ना कहीं भाग लेंगे वो तो टिक नहीं सकते हमने एक बार कैलाश कोठारीगानों बड़ा गड़बड़ सड़प सब महात्माओं के साथ हम लोग सब चलेंगे बनारस, बनारस के लिए। कुछ ही दिन के ऐसी ऐसी घटनाएं हुई मंडलेश्वर जी बम्बई से रहते वहीं से उसको निकाल दिए गट आउट मैंने हुआ ना कहा कितना दिन चलेगा से छुट्टी और ऐसा लोप हो गया आदर्श लोप उसनेता पता ही कहा है जिंदा के मरा पता ही नहीं चला कई वर्षो तक ऐसा गायब हो तो गया बाहर किनारे कोई कुटिया बना करके पड़ा हुआ है तो ऐसे दुर्दशा होगा इसीलिए अपने जिस लक्ष्य आए है वो देखना चाहिए कचर कचर काम नहीं करना लेकिन भगवान फिर भी एक काम को छोड़ देते हैं आपका बीच में आपकी कोई देखते आपकी निष्ठा कितनी आप करें मैं अध्ययन करने देखता हूँ कितना अध्ययन करेगा भगवान भी देखना चाहते हैं आपकी निष्ठा कितनी है आपके खींचेंगे और कोई बाहर वाला ना हो कोई सेवा आपके दोस्तों को आपस में विरोध कर ला हमने ऐसे भी देखा विद्यार्थियों को विशेष रूप से ना मराठी विद्यार्थियों में देखा कोई मित्र आ रहा है बुला के ओ, ओ, अपने कमरे में रखेंगे सारे सुझा देंगे रो पढ़ो भगवान में क्या जो आया वही इसको पता साफ कर देता है ऐसे देखा कई घटना खुद की आदमी को ऐसा लगता है जिनके शाम पाल रखता थे वही डे उल्टा ये सब परीक्षा है यदि आप सच्चाई में एक ज्ञान समझ के सहयोग दिए हैं आप विचलित नहीं होंगे वो तो आपको डस रहा है ठीक है वो तो आपका कुकर्म कर रहा है आपने सहयोग दिया अगर आपके साथ गद्दारी कर रहा है तो उसी के अध्ययन खत्म हो जाए वो भाग लेगा लेकिन आपको डरना नहीं आप घबराएंगे तो फिर गड़बड़ोग ये धैर्य की परीक्षा इसलिए भगवान बार बार कहते कश्चित धी रहा परिश्रम कहते हैं ना कश्चित धीर तो और धैर्य मुक्त और लोग थोड़ी थोड़ी बात विचलित हो जाते भाग जाते एक हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा और बहुतों को ये भी देते तबीयत खराब होकर के भाग तबीयत तो भाई शरीर कहीं भी जाओगे तो गड़बड़ तो होते रहेगा उसकी वजह से पढ़ाई थोड़ी छोड़ के भागना चाहिए ज्ञान अर्जन कैसे होगा और अंतर्म शुद्धि जैसी जैसी होती है शारीरिक बाधा भी पड़ता है पाप नष्ट होगे ना तभी तो अंतर्ग में शुद्ध होता और पाप भोग होगा पाप भोग रोगों के रूप में आएगा और कोई रूप में नहीं आएगा कोई और शैतान नहीं तो क्या होगा रोगों के रूप में आएगा या तो शैतान परेशान करेंगे या रोग परेशान करेंगे इसी वजह ना आध्यात्मिक आदि भौतिक बाधा इन तीनों बाधाओं को झेलता है जो वही ज्ञान मार्ग और उसमें शारी को बीमार को कुछ झेल भी लोगे आप दैवी बाधाओं को भी पूजा पाठ पास झेल सकते हो यानी जो साथी है ना आदि भौतिक जो दूसरे इनकी बाधा पर झेलना बहुत कठिन ये जो बने रहते मित्र बने हुए रहते है वो मित्र ही गड़बड़ कर दो, उसको झेलना बहुत कठिन लगता है आपके हितय से होकर हो बोल रहे हैं यानी आपकी जड़ काटने में लगे बाहर से दिखते वो हितेशी है इन भीतर से चाहते ना पढ़े बहुत आगे बढ़ रहा है हमसे आगे बढ़ रहा है नहीं पढ़ना चाहिए खत्म की बाहर से हित बातें करते हैं भीतर से हो काटने ऐसे लोगों से बच के जीना ही असली विद्यार्थी का लक्षण है कोई विद्यार्थी इसे आकर कहते हैं देखो ये मन है शैतान जो कर रहा है इंद्रियां करते नहीं है आत्मा करता नहीं है फिर करा कौन क तो दे मन इसलिए मानना पड़ेगा अन्यथा अन्य कारण से तत्कारण गुण दोष विचार करने वाला के रूप में ना आपको मनो अभिगंत मन को सुधार करना पड़ता है मन सो और मन बड़ा विलक्षण है वो भी त्रिकुणात्मक है तो मुख्य रूपेणा सत्व का सत्वंश का कार्य लेकिन सत्वांशिक कार्य का मतलब तो ये नहीं कि नहीं नहीं सर रजगुण नहीं ऐसी बात नहीं है वो सभी रजगुण भी है तमु तो तो सारा संसार त्रिगुणात्मक है तो मन भी त्रिगुणात्मक है सत्वांश तो तो तो तो तो तो तो से उत्पन्न हुआ इसका मतलब केवल सत्व नहीं रहेगा उसमें क्योंकि कभी भी कोई भी चीज केवल सत्य केवल रज केवल तुम होता नहीं प्रधान तत्व लेकर व्यवहार हुआ सत्यों से मने सत्य प्रधान भूतों से उत्पन्न हुआ वह रज भी है लेकिन तम भी है वह गौन जाता है और वह सत्व मन में क्या हो गया मन में अधिकतर क्या है सात्विक लेकिन वह मन में वासना आदि संस्कार आदि संज्ञा आदि दोषे गांधी होता है अधिकतर रजगुण क्रियाशील हो जाता है तमगुण क्रियाशील रहता है सत्या सनों के कारण से संग दोष के कारण से जैसा संघ है वैसे ही तो रंग होगा उसका इसलिए सब पहले जमाने से चला आ रहा है व्यापारियों का संघ होता है ब्राह्मणों का संघ हर व्यक्ति अपने गुट बना के चलता है वो गुट वाले बैठेंगे वही विचार तो खुटुरुटुरुटर खुटुर करेंगे और क्या करेगा वो चार बूढ़े गृहस्थी बैठ के बात क्या करके देख लेना पता चलेगा चार बूढ़े विद्वान मा तो बैठे तो क्या करते वो देख लेना चार भंडारा खाओ वहां तो बैठ जाए तो वो क्या विचार कर करके देखेंगे ना तो यही सोचेंगे ना भाई कहाँ भंडारा है अगला लिस्ट निकालो परमिट भंडारे वार्षिक कहाँ होते हैं ऐसे भी महात्मा हैं उन्हें 360 भंडारों का पूरा लिस्ट बना हुआ है और ऑल इंडिया घूमते हैं उन्हें पता है कि किसके यहाँ वार्षिक भंडारे में कितना दक्षिणा मिलता है आने जाकर किराया भी देते हैं कौन ऐसे ऐसे करता है कहाँ का है सारा लिस्ट और विदाउट टिकट सब बनला रखा ऐसे महात्मा को हमने बैठ रहे और एक दूसरे को सलाह बताते हैं तुम भी वहां चलो हम वहां आ रहे तुम्हें वहां से वहां जाना आप वैसे सब बात करोगे वो ऐसे विचार होगा सात्विक मन है राशिक मन है तामसिक मन है। इसे भगवान ने क्या किया ना श्रद्धा करता ज्ञान हर चीज को लेकर उन्हें क्या बोला त्रय तीन तीन आहार भी हर चीज के बारे में तीन तीन वर्णन किया यहां भी करे वैराग कामादि अनेक वृत्तिमत प्रदर्शन आय यह मन वैराग युक्त भी होता है कभी कभी काम युक्त होता है कभी निंद्राज युक्त हो जाता है इतनी बातों को बताने के लिए त्रिविध वृत्तिमत्व को प्रदर्शन करने के लिए सत्या गुणवत्तम दर्शे थी यह मन सत्यम त्रुणात्। है इस बात को तो दिखाने के लिए श्लोक में कहा सत्यम इत्यादि तेसांत गुणत्म महा वे गुणवान है इस तीनों गुण वाला मन है कैसे पता चला विक्रियत है कि आप देख रहे हैं मन विकृत होते रहता है तो विक्रीय उन गुणों के द्वारा यह मन विकार को प्राप्त होते है। गुण तस्य में प्रपंचे गुणों के द्वारा मन कैसे कैसे विकार को प्राप्त करता है वो वर्णन करने जा रहे वैराग्यम शांतिर उदार्यम इत्याद्या सत्त कामक्रोधो काम क्रोधो लोभ आलस्य भ्रांति तंद्राद्यामस्तम तिथा वैराग्यम सबसे पहला सात्विक मन का कार्य क्या दिखाई देता है वैराग्य वैराग्ये वो, वो, वो चाहिए ये रजगुण का काम कोई कहे भी भैया हमें नहीं, नहीं, नहीं चाहिए भाई जितना है उतने से काम चल रहा है वही नहीं चाहिए ये वैराग्य ये चाहिए जितने बढ़ती है उतने ही वो रजगुड़ बढ़ता है जितना नहीं चाहिए है उतना वैराग्य बढ़ता है परिग्रह उतना हेडेक भी है जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना सर दर्द बढ़ेगा संभालना पड़ेगा से परिग्रह कम से कम करना आवश्यकता से ज्यादा परिग्रह नहीं करना यही वैराग्य कलेक्शन होता है और लो क्या करेगा जितना भी तो और दो और दो ले जाकर बेच देगा पचास रुपए का कम्बल दस रूपये बेच देते हैं पांच सौ रुपये बेची से सौ रुपये मन का बताया मन का ही धर्म आत्मा का धर्म थोड़ी है आत्मा कोई धर्म ही नहीं है ऐसा मन का खेल है मन जब सात्विक होगा वैराग्य का चिंतन होता और अविरत हो जाते हैं सात्विक मन का स्वभाव है वैराग्य शांति शांति औदार्य उदारता ये सब गुण के कार्य उदार भाव जो है ले जाओ दो दो, देना सीखता है वो उदार भाव आदि कह दिया सत्संग में भाग लेना सत्संग में रुचि हरि कथा में रुचि जब तब ध्यान में रुचि बढ़ना ये सब सत्विक कार्य है काम क्रोधो लोभ काम नहीं बढ़ना जगुण का कार्य क्रोध आना रजगुण का कार्य है लोभी होना रजगुण का कार्य है।, है।, है।, तो है और ये भी हमें हो इस चक्कर में लगा रहेगा का इत्याद्या और ईर्ष्या असूयाब इस लेना इसी में रजगुण का कार्य आलस्य भ्रांति तंद्राद्या विकारास्तम सोचितामगुण सोचित विकार क्या है आलस्य भ्रांति तंद्रा ये सब विकार बहुत लोगों को देखा सवेरे जदि उठ गई महात्मा हो गए तब भी नहाते भी कुछ पी। खाने पीने में नंबर एक बस घंटी बचने की इंतजार कर उसमें सब टाइम पक्का होना चाहिए उठने का नहाने का जब ध्यान का किसी का कोई नियम नहीं देर से उठना देर से नहाना सात्विक नहीं हो सब तमुगुण का जल्दी उठना चाहिए ब्रह्महूर्त में उठ जाना ब्रह्महूर्त में नहाना ब्रह्महूर्त जब ध्यान करो वो तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए हम लोगों के तीन से चार बजे से सब उठ जाते हैं पाँच बजे सब नहा के रेडी नहीं कैसे हो रहा आपको हम तो उठते हैं हम लोग तो हमारे से सभी होंगे हम नहीं करते हैं तो सुधर जाओ हमारे जैसे हो जाओ है न तीन से चार के अंदर उठ जाना है सामने पड़ के पांच तक घड़ी हो जाना रहा चार बजे पूजा पाठ ध्यान में जितना जल्दी निपट जाए ना जल्दी लग जाओ ध्यान और कसम छह बजे तक ध्यान जबते रहना चाहिए छ बजे के बाद सोचो चार पाँच बजे फायदा नहीं पहले पानी पियो, पानी के लोग कुछ नहीं कॉप बेड कॉफी वाले बड़ा मुश्किल लघु संख्या नहीं होता शौच नहीं होता नहाएंगे कैसे बड़े आदत खराब कर रहे हो सबसे पहले सवेरे उठते उठते ही खाई नहीं मलना शुरू कर दिए सोच नहीं होता क्या लोग तंबाकू खाएंगे तो यह शौच नहीं होता सौच नहाएंगे पूजा कैसे सबसे पहले अपने ऐसा तमोवड़ी वस्तु को डाल देते हो जिंदगी खराब हो दिन भर बेकार हो गया ना कहा खा के हज को चली बिल्ली चुहरा खाके बिल्ली हज यात्रा के लिए निकल पड़ी का मर्डर कर दिया ना एक मर्डर करके फिर करीर्थ यात्रा करूंगा वैसे हाल उठी गए लेट ना है लेट, लेट जब तक लेट सब लेट हो गया फिर क्या रहेगा ब्रह्म तो चला गया आलस में अंधी वेला में कर रहे हो इसलिए शास्त्र कहता है कि आप भले सत्कर्म कर रहे हैं लेकिन अविहित काल में किया हुआ सत्कर्म भी दोषा है जिस काल में जो कर्म करने के लिए विद्य है वही उसी काल में उस कर्म को करना चाहिए यदि उसे भिन्न काल में करोगे इसका मतलब क्या जिस काल में जो कर्म करने के भित था उस काल में वो कर्म आप नहीं कर रहे हैं कुछ और कर रहे हो ना जो कर रहे हो विधि है क्या उस काल में करने को कि एक काल में एक कर्म करने का विधि होगा क्या विरुद्ध थोड़ी कहेंगे सब चार उठना अभी और सोना अभी दोनों कैसे कह देगा अरे उठना होगा तो सोना होगा दो में एक होगा उठना कहा है और अब उठ नहीं रहे हो सोरे का मतलब क्या हुआ आप पाप कर रहे कि पुनः कर रहे सोचो पाप तो हो रहा है वहां और सबरे कहा कि सूर्योदय से पहले या सूर्य के तत्पश्चात अंदर ही आपको हवन कर देना चाहिए ज्योति ज्योति उदितेज आपने क्या दस बजे हवन नित्यों की बात करें नित्यों का आचरण अच्छा कोई करता ही नहीं है जो अग्निहोत्र पर जमाने में नित्य कर देते थे ना वो क्या करते थे या सूर्य से घंटे पर पहले या सूर्य से घंटे पर बांधते अंदर अरे दस ग्यारह बजे कर रहे तो इसका क्या सूर्य से पहले अब्बाज उसने हवन नहीं किया कुछ और किया होगा मान लो समय ध्यान ही किया अच्छा काम ही किया हवन नहीं किया ना ध्यान के लिए भी समय नहीं है उसके लिए तो हवन समय में ध्यान रूप सत्कर्म कर रहा है? या नित्य होम के लिए भी समय में काम ही होम कर दिया है तो यकी कर रहा है वो होम ही कर रहा है लेकिन नित्य होम करने का समय था वो समय काम में हम कर दिया ये भी दोष है इसलिए जीवन को सात्विक बनाना लोग कहते हैं हम जीवन के सात्विक हो जाते ध्यान भजन लगेगा अरे भाई तुम्हारे दिनचर्या को बदलो पहले तब जीवन सात्विक होएगा जीवन है क्या दिनचर्या के, दिन के लोर है क्या जीवन उठने से सोने तक यही तो जीवन है अरे इसको सुधारना चाहते तो फिर दिनचर्या बदलनी पड़ी उठने का टाइम बदलो खाने का टाइम बदलो सात्विक खाना भी खाओ सारी चीज सात्विक करो जितनी भी हो सके ऐसा तो होगा नहीं धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा तब होगा काम चाहते हैं सीधा मोक्ष दिनचर्या को बदलने को भी तैयार नहीं इसमें हम लोग पंच सकार की जो साधना बताते हैं इसमें यही बता ना सबसे पहले आप समझो अपने आप मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं वास्तव मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना इसको समझो फिर अपने आप को संभालो संभलो संभलो का मतलब सुधरने का निर्णय लो नहीं आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा यह संकल्प करके छोड़ना नहीं संकल्प करके भूल जाते हो नहीं फिर सुधरो तीसरा सका जब सुधरोगे तो साधना होगी चौथा सका जब साधना होगी तो समाधि मिलेगी पंचम सुधरो साधना करो तब समाधि होगी अब समझ ही नहीं रहे हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जैसे है वैसे चल रहे हैं हम बदले बदले को कैसे इसे इन चीजें समझे ना हम अपने मन को रीडिंग करो आपका मन कई बार हमने बोला डायरी मेंटेन करना है इसीलिए आपकी मन कितनी घंटा सात्विक रहा कितना घंटा कितना घंटा समझिए अपने आप को पहले अधिक आप अपने आप को पाओगे अधिक समय आप घंटे में अधिक सर समय आप तमुगुणी रहते हैं कम समय रजगुणी होते हैं और बहुत ही कम समय ये सर्वसाधारण रूपेण सभी के अंदर ही मिलता है इसको सुधारने के लिए को घटाओ रजुगुन को बटाओ क्योंकि का का उसके लिए क्या करते हैं? ने कहा है, हम है? करो, करो, उपासना करो तो कम से कम घंटा लगे ना आरती घंटा पूजा करोगे तो कुछ तो सक्रिय रहोगे रजुगुन बने रहोगे सक्रियता बढ़ेगी सेवा और भक्ति से तब और रजगुण के अंश तमुगुण अभिभूत हो जाता है सत्य को उठने का अवसर मिलता है और फिर रजगुण की कटौती करते जाना है सत्य अंश को बढ़ाते है, तो क्रमश करना पड़ता है और उसके लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा ना पहले समझो अपने आप को भाई हम कहा है क्या स्टेटस है क्या स्थिति इसे इनको ये सब समझाने का कारण ही है भाई राज्य सब सात्विक प्रतिज्ञा राशि प्रतिज्ञा तम प्रति समझा रहे हैं क्यों समझा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में अनुभव कराना है तो कैसे कराएंगे यदि वैराग्य सात्विक वृत्ति पूर्ण रूपण न आवे वैराग्यादीना कार्याण विभज्य दर्शेती इन वैराग्यादि कार्यों को विभाजन प्रश समझाना चाहते हैं सात्विकुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजमसैनो व्यव किन्तु वृत्ता क्षपण भवे कहते दे देखो सात्विक वृत्ति के द्वारा पुण्य निष्पन्न होता है और राजसी वृत्ति के द्वारा पाप जरूर होता है और तामसी वृत्ति के द्वारा वास्तव में न पुण्य होता है न पाप होता है किंतु क्या होता है जीवन ही व्यर्थ चला जाता है व्रथा आयु क्षपणम भवे तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है इसीलिए क्या करना चाहिए का मतलब न्यूनाति न्यूनतम वृत्ति को अपनाना है जो अत्यंत आवश्यक निद्रा आदि जो शरीर के लिए अति आवश्यक है वो भी न्यूनतम मात्रा जितने शरीर चल सके स्वस्थ रहे उतनी मात्र लेना हर लोग उल्टा है भगवान की बड़ी कृपा हो जाती नींद कम हो जाता है भगवान कृपा कर रहे हैं आप उनके ऊपर नींद कम कर करके लेकिन आदमी समझता नहीं वो गोली खा के सुनने लगता भगवान की कृपा को भी लात मारना हमको नहीं चाहिए तुम्हारी कृपा हम तो गोली खा के सोएंगे दुनिया की कृपा को भी इनकार कर हम दो। हम देते हमको डायबिटीज शरीर अरे खराब हो गए बड़ी कृपा किया भगवान ने कुछ तो जीवा पर कंट्रोल करने को अवसर दे दिया वैसे जिंदगी भरने तो रसगुल्लो में ही लगे रह जाते नहीं भगवान तो की बड़ी कृपा है वरदान इसे मैं कहता वरदान है ये सब रोग जो होते वरदान है सबसे बड़ा वरदान यह है कि जिस दिन उस दिन दुनिया से जा सकता हूँ अपने लोगों को पता लग जाए क्यों मंगाए दो किलो मिठाई जितनी गोली रखी तेरे बार दस गोली खाली नहीं करते क्या होगा शुगर डाउन होते होते खत्म हो जाएगा सभी खतर तो इतना बड़ा वरदान मिल रहा है। उसको लोग है से का भी है नहीं वरदान जब तक तुम्हारी साधना चल रही है तब तो तुम तो शरीर को बनाए रखे इसको गोली ठीक से खिलाना ज्यादा नहीं खिलाना गोली ज्यादा मिठाई भी नहीं खिलाना संतुलन बनाए रखना तभी साधना चलते रहे अब जिस दिन शरीर साधना के लाग नहीं रह गया तो उसको छुट्टी कर दो क्या करने का उसको ये जो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसको वरदान के रूप में कृपा के रूप में स्वीकार करो उस और नियंत्रण करो अपने आप इसलिए आकर कहते हैं कि तामश ये जब तमोगुणी वृत्ति के द्वारा न पुण्य होता है न पाप होता है तो बहुत अच्छा है कोई कह सकता तब तो कहते भाई फिर तो व्यर्थ जीवन जाता ना लेकिन जिसके लिए जन्म मिला तो वो देश वही रह गया था आयु क्षपण विपूर्ण आयुष की चली जाएगी बुद्धि तत्वाद अंतकरणादि सर्वेशां स्वामी सारे के सारे बुद्धि में स्थित है अंतकरण में ही स्थित है इसलिए अंतकरण आदि नाम सर्वेशां स्वामी अंतकरण आदि सभी का असलीम मालिक कौन है अहंकार तो है उसको समझाने जा रहे हैं क्योंकि यही एक खतरनाक थी आपके पास है मन से भी ज्यादा खतरनाक बुद्धि से भी ज्यादा खतरनाक है अहंकार तो ये अहंकार ही विवेक होने नहीं देता यह अहंकार क्या है विवेक को होने नहीं देता बुद्धि चाहती मैं विवेक करूं, मन भी चाहता है मैं साथी वृत्तियों को ही अपनाऊं, सभी में गुण को ही देखूं, दोष को ना देखू लेकिन अहंकार कहते नहीं, नहीं नहीं ऐसे मत करो तुम बर्बाद हो जाओगे उल्टा पट पड़ पड़ा मन को कहता है तो नष्ट हो जाएगा बुद्धि को कहता है तो नष्ट हो जाएगी ये खतरा बताता है और खतरे के मारे वो डर जाते फिर मन बुद्धि अपने गलत काम में लग जाती अहंकारो धी अमृत सुप्तम प्रबोधय प्रबुद्धेदान वही जगत कई बार लिखा अहंगारो धीमृत अहंकार अपनी पत्नी बुद्धि से बोल रहा है अहंकार को लिंगे बुद्धि त्रिलिंगे तो पति पत्नी भाव में रिलेशन जोड़कर बता रहा है अहंकार रूपा पति बुद्धि रूपी पत्नी को कह रहा है क्या सप्तम प्रबोदय ये जो सोया हुआ है अविवेक में अज्ञान में इसको विवेक करके जगाओ मत अविवेक मत करो तो पूछती है बुद्धि अरे भाई हम यदि मान लो विवेक कर दें विवेक वैराग्य करके यदि मैं ज्ञान पालू इस जीव को जगा दू अपने स्वरूप में तो क्या बिगड़ेगा तब अरे प्रभुद आनंद है ये अपने आनंद स्वरूप में जग गया जिस क्षण उसी क्षण क्या होगा न तुम नम न वही जगत न तू रहेगी मैं रहूंगा न जगत रह जाएगा सब मिथ्या हो जाएगा अब तो सारा सत्य है ये दुखी रो रहा है मजा आ रहा है हमको तो नहीं है। तो तो है। किसी रूप में नहीं रहेगी फिर जरूरत का रहने की उसकी। सारा जगत ही हो गया अब आप उस स्थिति में पहुंच गए जब ब्रह्मी होगा जगत ही पैदा नहीं होगा जब उस स्थिति में पहुंच गए फिर बुद्धि का अस्तित्व की क्या जरूरत रहा जब वो स्थिति है जहा जगत ही पैदा नहीं हुआ भी तो चर्चा नहीं हाँ? नहीं नहीं नहीं नहीं तो हो रही थी ना वेदांत मध्य भ्रमित ब्रह्म जब हो गया वो अधिस्थान रूप हो गया उसके बाद में वो जगत ही कहा जिसको कहेगी जगत में क्या है कौन कहेगा किसी रूप में नहीं होता वो ब्रह्म हो गया आप किसी रूप में है है बोल दिए भेद भेद मान आपने अभी मात्र पैदा कर दिया रूप से तो फिर तो गया वो ब्रह्म नहीं हुआ अभी तो। के ने के ने तो तो अभी तक किसने किन फिर आपको कहना पड़ेगा हुआ रूप में विद्यमान है विद्यमान है स्वर्म आते ही बहुत पश्चिद आपके सब कुछ आप तो हो गया आपर इस कुछ भी नहीं रह गया पश्ये। पश्ये। फिर वहां देख रहा है ना कहने वाला भी नहीं रह गया कि जगत मिथ्या इसलिए हंग डरा रहा है तू भी खत्म हो जाएगी मैं भी खत्म हो जाएगा और जगत भी नहीं रह जाएगा इसलिए तुम इसको उस अहंकार हकारगर बताने जा रहे हैं यही असली स्वामी है ये सही हो जाए सब काम सही हो जाए अत्राहम प्रतीकर्ता इतव लोक व्यवस्थिति ही अहम प्रत्यवान करता अहम एक प्रत्यय वाला जो होता है उसी को करता वही वास्तविक प्रभु है वही मालिक है इस मकान का सारे सुख शरीर जितना भी है इन सभी का जो ढांचे का जो मालिक है वो कर्तृत्वि अहंकारी है इसमें भगवान ने भी कहा ना हम इति मन्य थे लोक के ही कार्यकारी प्रवृत्ति में लोक में कार्यो को करने वाला और कराने वाला यह जो अहंकार है इसी को प्रभु स्वामी मालिक ऐसे कहते हैं व्यवहार में संसार में भी कामों को कराने वाले को क्या कहेंगे हमारे मालिक है ये तो कहेंगे नौकर लोग क्या बोलते हैं हमारे मालिक है। उसी प्रकार से ये शरीर इन सारी इंद्रियों को काम करने कराने वाला कौन है इंद्रिया क्या बोलेगी तुम्हारा तो मालिक कौन है पूछे इंद्रियों से क्या कहेंगे अहंकार हमारा मालिक यही कहेंगे असली मालिक तो अहंकार बीच में सुपरवाइजर है मन बुद्धि पोस्ट वाले हैं सारे और मालिक तो अहम एवं जगत स्थिति में जगत की स्थिति का कथन करके इधानी तसे भौतिकत्व ज्ञान आयोपाय महा और आप बताना चाहेंगे संसार जगत जो इस प्रकार का है वह भौतिक है भौतिकत्व सिद्ध करने के लिए भौतिकत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए उपाय बताने जा रहे हैं स्पष्ट युक्तेशो शब्दादिश भौतिक अक्षा दच्छास्त्रता स्थूल शब्द रूप रस गंध, स्पर्श है इनमें क्या हम देख रहे हैं इन स्पष्ट शब्दियुक्त वस्तुओं में भौतिकत्व अत्यंत स्पष्ट स्पष्ट कहां इंद्रिया सूक्ष्म है यह भौतिक इनके आधार पर ही अनुमान कर देना तो जगत है आप जो दे रहे, पंच भौतिक है इनके आधार पर ही इनके जो सूक्ष्म स्वरूप है इंद्रिया वगैरह है उनकी भी पांच भौतिकत्व को अनुमान से सिद्ध कर लेना चाहिए और शास्त्र से निर्णय कर लेना चाहिए इसे कहते हैं अक्षाद अक्षर अच्छा इंद्रिया अपी वस्तुषु वा कैसे सिद्ध करोगे शास्त्र के द्वारा निश्चय कर लेना चाहिए सहित शु। वस्तु भूत कार्य स्पष्ट अवगम्य शब्द अर्थात शब्द स्पर्शादि गुण ही शब्द स्पर्श रूपादि गुणों के साथ सहित घटारी वस्तुओं में भूत का कार्यत्व भौतिकत्व स्पष्ट में सबको स्पस्त मालूम है भूत इंद्रिया अब वस्तु जो इंद्रिया आदि है उनमें ये भी भौतिक भो है भूतों का कार्य है यह निश्चय कैसे करोगे इत्याशंक्य तब जवाब आगम अनुमानभ्याम इत्या आगम और अनुमानित हो आगम क्या है छांद में प्रसन्न का सौम्य मना आपोमय प्राण तेजो मई वाक इत्यादि मन को प्राण को वाणी को ये सब सूक्ष्म है इंद्रियां इनको बता दिया ये पांच भौतिक है अनुमान है अनुमान क्या होगा हिमदान श्रोत्रादिनी विवादास्पद श्रोत्री इंद्रिया है ये कैसी हैं भूत कार्य ये भूतों का कार्य हो सकता है क्यों भूतान्वय व्यतिरेक अनुधायित्व क्योंकि भूतों का अन्वय व्यतिक का अनुसरण करते हैं क्योंकि नियम है यदि यद अन्वय यद व्यतिरिक अनुविधाई तब तक, तत्कार दृष्टम जो वस्तु जिस वस्तु का अन्वय और व्यतिक का अनुसरण करता है अर्थात उसको होने से ही होता है ना होने पर नहीं होना इसको व्यतिक करते हैं वह वस्तु निश्चित रूप अन्न का कार्य होता है जैसे तत, दृष्टम था मृदन्वय वितरक मृतिका का अन्वय और वितरक अनुसरण कौन कर रहा है घट अत घट मृतिका का, का कार्य है तथा मानी ठीक उसी प्रकार से ये इंद्रिया भी है तस्मा तथा इस इंद्रिया भौतिक कैसे हो गया इत्यादय वितरक इत्यादि करने के बारे में द्वारा ब्राह्मण की प्रथम खंडिका में संदोह में शांत में स्पष्ट कहा गया है अतः मन में जो श्रुत है भौतिक उसी को अन्य इंद्रियों में भी आप घट घटा सकते हैं क्या सकते चक्षुराज इंद्रिया भौतिक मन मन सब इससे हनुमान के द्वारा भी निश्चय सत्य द्रष्टव्यूपेण इस विषय में सिद्धांत बिंदु नाम ग्रंथ में समझाया गया है